एक बार लंबे लबे से ओम का उच्चारण करी सूत्र तैतालिस की भूमिका भूमिका भी है बोलये यदा पुन शब्द संकेत शब्द संकेत स्मृती परीशुद्ध स्मृती परीशुद्ध श्रुत अनुमान श्रुत विकल्प शून्यायाम शून्याया समाधी प्रज्ञायामाधी प्रज्ञा स्वूपे स्वूप माेण अवस्थि अवस्थि तत्वप स्वरूप आकार मात्रता आकार मात्र एव एव अवच्छिद्य अव छिद्य सात निर्वित समापत्ति समापत्ति अब ये निर्वित समापत्ति है जिसकी बात कर रहे हैं सवित्र का में तीन चीजें थी शब्द अर्थ और ज्ञान इसमें तीन में से दो हट जाएंगी शब्द और ज्ञान हट जाएगा अर्थ मात्र बचेगा तो ये मन में स्थिति बना के अब पंक्ति को समझेंगे कहते हैं यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध जब नमस्ते माध्यम बैठ आई, जब शब्द संकेत और स्मृति परिशु परिशुद्ध हट जाने पर शब्द संकेत की स्मृति हट गई हट गई मतलब जब हम गऊ का प्रत्यक्ष कर रहे हैं समने बा खुलासा की नय है गाय हिस बाब कोग्नोर कर दिया, भुला दिया। ये शब्द संकेत की स्मृती हट गई <coughs> दूसरी बा श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम श्रुत ज्ञान शब्द प्रमाण सनुमान जो हम अनुमान लगात अच्छा गाय ॲसी है अशी मोठी तगडी है कितांना दूध तो देती होती और इतने साल की तो होगी ऐसे ऐसे हम अनुमान लगाते हैं तो श्रुत यानी शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों से जो हमको ज्ञान होता है उस ज्ञान के भी प्रकार को हटा देने पर वो भी शून्य हो गया तो दो चीजें हट गई हम शब्द भी हट गया ज्ञान भी हट गया दोनों को हटा दिया अब समाधि प्रज्ञायाम अब समाधि के ज्ञान के स्तर पर समाधि बुद्धि में स्वरूप मात्रण अवस्थित हो अब केवल अर्थ ही बचा है वो अपने स्वरूप से उपस्थित है गौ तत्स्वरूप आकार मात्र तया उस गौ के स्वरूप मात्र से अवच्छिद्य थे जो युक्त होती है बस गऊ का स्वरूप मात्र रहेगा और कुछ नहीं शब्द और ज्ञान दोनों हटा दिए केवल अर्थ मात्र बचा च निर्वितर्का समापत्ती निर्वितर का समापत्ती सवितर्का निर्वितर्का जिसमे तीनो चिजे थी निर्वितर्का में एक वीज दो वटवी बस य निर्वितरकाम प्रत्यक्षम युसकी तुलना मे ऊचा प्रत्यक्ष है अगर आपको सामने देखने पर तीन मोटर गाड़ियां आ रही तीनों पर ध्यान देना पड़े और विकल्प में केवल एक ही को देखना पड़े तो दो में से बेटर विजन कौन सा होगा एक बार तो उस समय तीन से अब तीन की बजाय एक ही बचा तो ये अच्छा होगा कंपेरेटिवली बेटर होगा इसलिए कह रहे हैं तत् परम प्रत्यक्षम वो उसकी अपेक्षा उंचे स्तर का प्रत्यक्ष ऊंचा ध्यान तत्च श्रुत श्रुत अनुमान योर अनुमान बीज बीज वो जो परम प्रत्यक्ष में ऊंचे वाला वो श्रुत और अनुमान दोनों का वो कारण है पहले भी ये बात आई थी <coughs> प्रत्यक्ष के आधार पर ही सारे प्रमाण चलते हैं तथा तथा श्रुत अनुमाने श्रुत अनुमाने प्रभवतः प्रभवत तथा उससे प्रत्यक्ष से ही श्रोत और अनुमान दोनों उत्पन्न होते हैं उसी के आधार पे चलते न च्रुत श्रुत अनुमान हनुमान ज्ञान ज्ञान सहभूतम सहभूतम तदर्शनम तदर्शनम तदर्शनम वो जो ज्ञान है प्रत्यक्ष वाला अर्थमात्र निर्भाषा वो केवल प्रत्यक्ष ही है वो श्रुत और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं हो क्योंकि उन दोनों को तो चुके ज्ञान को हटा चुके श्रुत भी हटा द्या अनुमान भी हटा द्या केवल प्रत्यक्षही रहाय व शब्द औरुमान वाले ज्ञान के साथ न हो अकेला प्रत्यक्ष ही होत का तस्मा असंकीर्णम असणम प्रमाणांतरेण प्रमाणांतरेण योगिनो योगिन निर्वितर्क निर्वितर्क समाधिजम समाधिजम दर्शनम दर्शनम योगिनों निर्वितक समाधि जम दर्शनों योगी का जो निर्वितक समाधि से उत्पन्न हुआ ज्ञान है जो उसका अनुभूति है वो प्रमाणांतरण असंकीर्ण अन्य किसी प्रमाण से सहित नहीं है उच्चयुक्त नहीं है केवल अकेला प्रत्यक्ष ही है उच्च स्तर का प्रत्यक्ष पिछले वाले सवितर का वाले प्रत्यक्ष की तुलना में अधिक पहुंचा हो बढ़िया और ज्यादा क्लियर निर्वितरता समापत्ते समापत्ते सूत्र लक्षण्य क्ष्या नितर समापत्ते इस निर्वितरता समापत्ती का सूत्रे लक्षण दोत्य अगले सूत्र से लक्षण प्रकाशित बात हाँ बोलिए तो ये शब्द और ज्ञान है शब्द को ये श्रुत बोल रहे हैं और ज्ञान नहीं शब्द संकेत अलग था और जो ज्ञान के दो भेद बता रहे हैं श्रुत का मतलब शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हुआ वो है श्रुत और अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान हुआ वो है अनुमान ये दोनों ही ज्ञान के क्षेत्र में शब्द से तो केवल नाम था अयम ये गऊ है बस शब्द एक इसका नाम बहु जी वो शब्द अलग है और श्रुत अलग है श्रुत मत शब्द प्रमाण से जो जानकारी मिली। वो। ठीक। और और जी मली और? हां बोलू दैनंदिन जीवन मे जो कार्य करते व्यवहार आत्मनिर्भर नाही होते इसका ये कंप्यूटर है या इसका ये जान है जो तो हम करते हैं नहीं नहीं ये भी चलता रहता कभी जुड़ जाता है कभी हट जाता है दोनों होते रहते कभी जब नया नया होता है नया नया ट्रेनिंग कभी होता रहता है तब वो ज्यादा होता एक बार है अगर एक्सपर्ट हो गया उसमें आ, तो, तो फिर वो अर्थमात्र ही अधिक रहता है फिर उतना हमको रिविजन नहीं करना पड़ता ये कंप्यूटर है एक बढ़िया मशीन है इसमें बहुत सारी फाइलें डाउनलोड होती हैं सेव हो जाती है, फिर इतना रटना नहीं पडता नए नए नये को रटना पडता बादे तर स्वाभाविक होता बच्ची हा कम्प्यूटर चलो खो करो काम फेर अर्थमागे राहते शब्द भीस गॉन होता देखील हा कम्प्यूटर चलो होगा अार बार युटर आहे कम्प्यूटर य रिपीट करणार नाही पडता फेर आगी चलके व हटसाही जाता पर ज्ञान लगभव हटसा हम्म पता लग्न समजा बार बार रिव्हिजन करणार तो अर्थमात्र से अधिक व्यवहार रहेगा ठीक बात जब संप्रजात की पहली अवस्था शुरू होगी तब वो ये शब्द है, है हो रहे, तीनों तीनो रहेंगे तीनों रहेंगे शब्द अर्थी हम रहेंगे ये गऊ है <coughs> ये गाय ऐसी होती है वैसी होती है हमने किताब में भी पढ़ा था गाय का दूध सबसे उत्तम होता है बहस तो जंगली जानवर है उसका तो दूध पीना भी नहीं चाहिए विदेशी लोग तो पीते नाही जंगली जर मांगे जंगल मेड देतेसू श्रू मे रिपीट करतेही और जे रोज की रोज गाय पल ही लिजही व्यवहार चलता राहता दूध निकाल चारा खाना सेवा करणार तब हम इतना नाही रिपीट करते तब छोड सा दे तर व्यवहार मिळते भैस का वो जब नहीं मिलता हो तो मजबूरी होती हो कुछ चीजें ईश्वर ने उत्तम क्वालिटी की बनाई कुछ मध्यम कुछ निकृष्ट दुनिया में सारे सेठ हैं क्या सब तो सुवर्ण भसम नहीं खा सकते फिर <laughs> दूसरे रोगी क्या खाएंगे जो गरीब है कमजोर है वो बेचारे क्या खाएंगे उनके लिए फिर दूसरी चीजें बनाए जो सुवर्ण भसन नहीं खा सकता तो भाई तुम ये कुछ ले लो कुछ लोग शुद्ध करके उसकी औषधि बना लो गरीब आदमियों के लिए वही चलेगा इस तरह से जो गाय का पी सकता है गाय समझता है तो गाय का दूध पी लो जिसको नहीं आता समझ में तो भैंस का पी लो वो भी नहीं मिलता तो बकरी का पी लो वो भी ना, ना मिले तो ऊँट नहीं पीछे मिले वही पी लो क्या करें जो ऊट पालते हो उसी का पीते मजबूरी मजबूरी में आदमी सब करता है जी जो संप्रजा समाधि में जो प्रवेश कर रहे तो अब तक तो उसने बहुत सारा पढ़ लिया होगा पढ़ लिया का ध्यान भी करता होगा जी पर अभी तक समाधि लगी नहीं जी तो और थोड़ी थोड़ी लगी भी है रते हैं, तो फिर वो कौन से विषय उठाएगा मन में जब वो समृज्ञात में प्रवेश करेगा तब ईश्वर को नहीं उठाएगा नहीं। उसको साइड में रखेगा ईश्वर उपासना एक अलग कार्यक्रम वो तो एक घंटा एक घंटा तक हाँ वो जो रूटीन है वो अलग चीज है और इधर जो गहरा परीक्षण चल रहा है भौतिक पदार्थों का यह अलग विषय तो वो वैराग्य अच्छा हो जाने पर फिर इन चीजों का गहरा अध्ययन करेगा अनुभूति करेगा गौ क्या है पृथ्वी क्या है जल क्या है अग्नि क्या है पंचमाभूत क्या है तन्वात्राएं क्या है इसका पूरा अच्छी से अनुभव करेगा और सार निकाल लेगा सब बेकार चीज देख लिया कुछ नहीं छोड़ो और आगे चलो ऐसे फिर वो एक एक करके पार करता जाएगा वितरक समाधि विचार समाधि आनंद समाधि अस्मिता ऐसे पार करता जाएगा और अस्मिता तक जीवात्मा की अनुभूति कर लेगा उससे भी इसको पूरा संतोष नहीं हो पाएगा तब उसको भी छोड़ देगा फिर चलेगा पर वैराग्य में और पर वैराग्य से तक फिर ईश्वर तक पहुंचेगा फिर असमृद्धा समाधि शुरू होगी तब उसकी अनुभूति होगी इस क्रम से आगे चलेगा तो उस वक्त उसमें जो भी उसको लगता है कि वैराग्य जिसमें कम है उसको पकड़ के थोड़ा परीक्षण करके भौतिक पदार्थों का हाँ वो इसीलिए इसीलिए उस गहराई में जाता है कि ये चीजें मुझे क्यों आकर्षित करती है क्यों मेरे मन में बार बार खटकती रहती है बात कि ये मशीन बना लो इससे शायद कल्याण हो जाए ऐसी ऐसी आइटम बना लो इससे शायद रसायन बना लो इसको खा के व्यक्ति शायद अमर हो जाए आजकल लोग प्रयास करते हैं ऐसी ऐसी दवाएं बनाने का एक बार खा रहे तो दोसो सो पाच साल हजार सर्वलीट्टी ऐसे ऐसे सोचते अभी तक तो नहीं बना पाए हो सकता दिगो आगे ॲसी गणगी कठीण आहे दवाई परो लगे हुस काम मे आदमी मारने ही ना दिया उसको फ्रीज कर फ्रीज में रो उ क्या बोलते जो कोल्ड स्टोरेज उसो अच्छी तर झीरो पॉईंट नीचे टेम्परेचर पे जागे उपडीको सेफ रखडो और फिर कोचा सर्व दो सो सर्व ॲसी दवा निकल आय की उ मम्मी वापस जिंदा जा सके तो हमको वो शोक करे इतने हैं। पैसे ले लो हमारी बॉडी कोण फ्रीज कर सुरक्षित रखलो कभी पचास सर्व मे सो सर् कोण ॲसि दवा निकाल आपस जिंदा करत सुन रेशो ॲस सुन रुप प्रयास में है इस, इस प्रयास मे व्यक्ती देखना चांता ही इन चिजो मे भौतिक पदार्थो मे क्या इतना दम है और होगी तो क्या इन चीजों की अनुभूति से इन चीजों के भोग से इन चीजों के सेवन करने से क्या हमारी पूरी तृप्ति हो जाएगी इस बात का परीक्षण करने के लिए वो गहराई में उतरता है चलो परीक्षण करेंगे पंचमाभूत का तन्वाताओं का इंद्रियों का बुद्धि का फिर आत्मा का सब करके देख लिया कहीं पर तृप्ति नहीं हुई कहीं भी उसको पूर्ण कल्याण नहीं दिखाई दिया कहीं भी उसको ऐसा नहीं लगा कि भाई चलो अब ये चीज प्राप्त हो गई तो बस अब हमेशा के लिए समस्या हल हो गई ये अनुभूति कहीं भी नहीं हुई इसलिए वो छोड़ता गया छोड़ता गया चलो आगे और आगे और आगे अंत में आया ईश्वर के पास यहां आके उसको अनुभूति प्राप्तम प्रापणीय यहां आके उसको यह पूरी तृप्ति होगी कि हाँ जो काम करना था अब मुझे मिला तो वहां तक पहुंचने के लिए इनको पार करना जरूरी है ताकि इसमें कोई आकर्षण बचा हुआ रह जाए इसलिए गहराई में जाता है, यह बात ठीक है तो वो ये कब कर लेता है कि मुझे वैराग्य हो गया है? वो तो अपना परीक्षण स्वयं करता है मुझे सांसारिक सुख भोगने की इच्छा है या नहीं है इच्छा का न रहना ये वैराग्य है ठीक है इच्छा का न रहना वैराग्य है और इच्छा तो है पर हमने किसी कारण से किसी वस्तु का सेवन बंद कर रखा है किसी ने संकल्प कर लिया एक मास तक मिठाई नहीं खाऊंगा मुझे रिकॉर्ड कराना एक महीने तक मैंने मिठाई नहीं खाई मान लो ऐसा वो संकल्प कर ले अपना एक केटी कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तो वो संकल्प कर लेगा और पालन भी कर लेगा ठीक है उससे उसको लोकेशन की पूर्ति होती है कहीं हो सकता है इनाम भी मिल जाए वो तो आगे की बात है शायद मिल भी जाए एक महीना दो महीना छह महीना वो रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करता है कि मुझे छह महीने तक मिठाई नहीं खानी और वो निभा भी लेगा परंतु ऐसा नहीं है कि उसकी मिठाई खाने की इच्छा छूट गई है इच्छा नहीं छूटी है उसने दबा रखी है इच्छा को दबा रखा है तो जब हम इच्छा को दबा के रखते हैं इच्छा हटी नहीं और किसी कारणवश हम उसको ब्रेक लगा देते हैं उस वस्तु का सेवन बंद कर देते हैं इसका नाम है त्याग उसने छह मास तक मिठाई का त्याग किया सेवन नहीं किया और जब उसकी इच्छा ही खत्म हो गई मिठाई का सुख लेना ही नहीं वो है वैराग्य तो त्याग और वैरागी ये मिलते जुलते से हैं, पर दोनों में बहुत अंतर थे संसार में आपको त्यागी लाखों मिलेंगे पर वैरागी नहीं मिले वो गिन्हे चुन्हीं मिलेंगे दो चार दो चार पांच पच्चीस बहुत थोड़े मिलेंगे इसलिए त्याग अलग चीज है वैराग्य अलग चीज है लोग जब त्यागी व्यक्ति को देखते हैं तो जनता समझती है बहुत बड़ा वैराग्य वो वैरागी नहीं है वो त्यागी है। उसने सारी इच्छाओं को दबा रखा है और अवसर मिलते ही वो सब इच्छाएं पूरी करता अवसर मिलते ही वो सारी इच्छाएं पूरी करता है इससे पता चलता है इसको वैराग्य नहीं था हमने भ्रांति से मान लिया कि इसको वैराग्य इस भ्रांति के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती दुनिया में होती रहती है। जी हो सकता है हो त्याग करते रहना चाहिए वो वैराग्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी है लेकिन ईमानदारी चलना चाहिए अगर आपहे संकल्प किया तक मिठाई नाही खायगे देखते हमे कॅसा लगता है। भोजन खाणे मे जीवन जीणे कष्ट होता मिठाई समने आती आहे मन ललचाते सबलो मिठाई खा रे मे खा रहा। तो मन ललचात पता चल जायगा ना परिक्षण होयगा ना फिरभी अगर ईमानदारी व्यक्ती लगा रहे, प्रयास करता धीरे धीरे उत्तर प्रगती होती और वो धीरे धीरे वैराग्य तक पहुंच सकता है वैराग्य तक पहुंचने के लिए चिंतन बहुत जरूरी है उसके बिना व्यक्ति वैराग्य तक नहीं पहुंचता ये तो जबरदस्ती वाला काम है किसी ने मना कर दिया एक महीने तक मिठाई नहीं खाना ठीक है साहब नहीं खाएंगे एक महीने तक दाल चावल नहीं खाना बस रोटी खाओ ठीक है साहब नहीं खाएंगे वो तो दबाव से जबरदस्ती रोक रखा है ये वैराग्य नहीं है जब इस, इस प्रतिबंध के बाद जब आप गहराई में उतरेंगे क्यों नहीं खाना मिठाई क्यों नहीं खानी आपने क्यों मैन लगा दिया तो जब गहराई में उतरेंगे क्यों नहीं खाना उसका कारण जब पकड़ेंगे और फिर कारण पूर्वक उस चीज का त्याग करेंगे तो वेरा भी होगा वो असली चीज है इसलिए उसके लिए चिंतन चाहिए क्यों नहीं खाना उसका उत्तर मिलेगा क्या अब तक मिठाई नहीं खाई जीवन में खाई ना कितनी बार खाई सैकड़ों बार खा ली सैकड़ों बार मिठाई खा ली रसगुल्ला खाया गुलाब जामुन खाया बालूशाही खाई मटर पनीर खाया सब चीजें खाया, क्या तृप्ति हो गई बस ऐसे जवाब मिलता रहेगा आप प्रश्न उठाते जाओ अंदर से उत्तर आता रहेगा पचासों बार मिठाई खाई पचासों बार सब्जियां खाई मटर पनीर खाया राजमा चावल खाए आलू पराठे खाए सब कुछ खाए क्या हुआ तृप्ति हो गई नहीं हुई अब तक सैकड़ों बार खा अब तक नहीं हुई और बीस बार खा लेंगे क्या हो जाएगी तब भी नहीं होगी ऐसे विचार करता व्यक्ति तो विचार करते करते फिर उसकी इच्छा कम हो जाती कहता है अब तक नहीं होगी तो अब क्या होगी छोड़ तो उसकी इच्छा घटती जाती है घटती जाती है फिर वो प्रश्न तो बहुत बार खा लिया इच्छा तो फटी नहीं तो फिर क्या करें आप खाना बंद कर दे प्रश्न उठे कि आप पराठे खाना बंद कर दे अब दाल चावल खाना बंद कर दें मटर पनीर खाना बंद कर दें तो उत्तर आएगा नहीं नहीं बंद कैसे कर देंगे बंद करेंगे तो भूखे मरेंगे जियेंगे कैसे जीने के लिए भोजन तो चाहिए और अच्छा भोजन चाहिए पौष्टिक चाहिए बल देने वाला चाहिए स्वास्थ्यवर्धक चाहिए बुद्धिवर्धक चाहिए रोगनाशक भोजन चाहिए रोगी ना हो जाए तो ये तो खाना तो पड़ेगा फिर कैसे खाएं तो उत्तर मिलेगा सुख लेकर के ना खाएं अब तक सुख लेकर खाते रहे अब सुख लेकर के नहीं खाएंगे बस जीवन रक्षा के लिए खाएंगे स्वास्थ्य को ठीक रखना बुद्धि को बढ़ाना है भगवान बनना है देश की सेवा करनी है समाज सेवा करनी है विद्या पढ़नी है परमात्मा का ध्यान करना है इन सब कार्यो में बुद्धि खर्च होती है शक्ति लगती है इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए खाएंगे तो ऐसे उत्तर मिल जाएगा खाना तो है पर सुख नहीं रहे बिना सुख लिए खाना कैसे अभ्यास करते रहेंगे तो वैराग्य हो जाएगा अब इस प्रोग्राम में अगर आप एक महीने के लिए छोड़ दें मिठाई तो ठीक है फिर चलेगा अब हम बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं अब जबरदस्ती से नहीं चल रहे हैं। चलो एक मास देखते हैं इसका भोजन ये मिठाई छोड़ के देखते हैं कैसे चलना कष्ट होता है या बिना कष्ट के एक मास पूरा हो गया तो एक मास परीक्षण करने में पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत खास हुई तो नहीं दाल रोटी सब्जी सब खाते एक मिठाई तो नहीं खाई नहीं खाए तो ना थे और दाल दूध तो पीते ही है, उसमें चीनी शक्कर कुछ डाल ही लेते हैं, तो काम तो चलेगा कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आई ऐसे प्रयोग करने से फिर क्या है कॉन्फिडेंस आएगा आत्मविश्वास आएगा कि हाँ हम मिठाई के बिना जी सकते हैं फिर एक महीने के लिए मिठाई बंद कर दी अगले महीने के लिए एक महीने के लिए दूध बंद कर दिया एक महीना दूध निकलेंगे फिर देखते हैं कैसे चलती है गाड़ी कष्ट होता है कि नहीं होता फिर देखा एक महीना बिना दूध के भी चल गई कोई समस्या नहीं आई दूध नहीं पिया बाकी और खाते ही थे दाल रोटी सब्जी और चीजें तो चलती रही एक आइटम छोड़ दी तो देखा इसके बिना भी जी लिए और अच्छी तरह जी लिए और कॉन्फिडेंस आएगा इससे आपका तत्व बढ़ेगा वैराग्य बढ़ेगा मजबूती आएगी फिर महीने घी कर दिया अब ऊपर से घी डाल के खाते थे शौक के अलावा ऊपर से घी डाल के खाते थे वो बंद कर दिया तो अब एक मास तक ऊपर से घी नहीं डालेंगे सब्जी में दाल में और वैसे ही खाएंगे सादा भोजन एक महीना वो भी अच्छी तरह निकल गया तो ऐसे करते करते कई प्रयोग करने से आपको पूरा आत्मविश्वास हो जाएगा हम बिना सुख लिए खा सकते हैं बस जीवन रक्षा के लिए जैसे अब तक खाया ऐसे आगे भी खा लेंगे ऐसे ऐसे धीरे दिर धीरे आत्मविश्वास हो जाएगा उससे वैरागे बने ऐसे बनता है तो कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए ठीक है जी तो वैराग्य इस तरह से बढ़ेगा और फिर हम आगे समाधि तक पहुंचेंगे अब लौट के आते हैं वापस तैंतालीसवें सूत्र पर सूत्र बोलिए स्मृति परिशुद्ध स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य स्वरूप शून्य एवं अर्थमात्र, अर्थमात्र निर्भाषा निर्भाषा निर्वितरका निर्वितर तो जैसा आपकी भूमिका में पढ़ चुके हैं स्मृति परिशुद्ध हो स्मृति के हट जाने पर तो यहां स्मृति से दोनों को लेंगे शब्द भी हटा दिया ज्ञान भी हटा दिया दोनों की स्मृति हटा देने पर स्वरूप शून्य इव स्वरूप से शून्य जैसी यहां स्वरूप शून्य से तात्पर्य यह है जैसे आप मान लीजिए उदाहरण देता हूं लिख रहे हैं कागज पर पेन लिख रहे तो लिखते समय आपको यह ध्यान रहता है कि मैं पेन लिख रहा हूं ठीक है आप ध्यान देना चाहें तो ध्यान दे सकते हैं कि मैं पेन लिख रहा हूं और रोज की आदत पड़ती तो फिर उस पर ध्यान नहीं जाएगा फिर ये ध्यान नहीं जाएगा मैं पेन लिख रहा हूं जबकि आप लिख पेन से रहें तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं ये ध्यान भी रह सकता है कि मैं पेन लिख रहा हूं और ये नहीं भी रह सकता है तो जब यह ध्यान रहता है कि मैं चित्त के द्वारा ये समाधि लगा रहा हूं तो हो जाएगी सव इतर का और जब निर्वितरका में आएंगे तो ये बात हट जाएगी कि मैं चित्त के द्वारा इस गौ का परीक्षण निरीक्षण कर रहा हूं चित्त के माध्यम से कर रहा हूं ये मेरा साधन है ये हट जाएगा ये है स्वरूप शून्य जो साधन है उस साधन की अनुभूति को छोड़ देना साधन था चित्त चित की अनुभूति हमने छोड़ दी कि मैं चित्त के माध्यम से ये समाधि लगा रहा हूं ये परीक्षण कर रहा हूं वो हट जाएगा, और क्या बचेगा अर्थ मात्र निर्भाषा बस एक वस्तु मात्र बची उसी उसी की हम अनुभूति कर रहे हैं गौ की इस तरह की स्थिति का नाम निर्वितरता है तो यहां निर्वितरता में शब्द भी हट गया ज्ञान भी हट गया और ये बात भी हट गई कि मैं चित्त के माध्यम से अनुभूति कर रहा हूं ये सब हट गया बस मैं वस्तु का परीक्षण कर रहा हूं गौ का ध्यान कर रहा हूं, की गौ कर रहा हूं, बहुत बढ्या मुक हो रही जिसका नम निर्मिती का बोलियो अभि जो व्यवहार मी जीतेस वक्तवित करण कुठे पहिले आपल्या सिखा साधन है प्रणाली जो है प्रणाली ठीक अंचने बोलता जो जो साधन हैं, वो हमें सब जानने पड़ेंगे जब हम छोटे थे तो ये चित्त मन बुद्धि ये तो सूक्ष्म चीज है उस समय तो हमारी समझ में भी नहीं आती कोई बताता तो भी नहीं आती समझ में इसलिए लोगों ने बताया ही नहीं उस समय तो ये समझ में आता था मैं पेन से लिख रहा हूं मैं बॉल पेन से लिख रहा हूं मैं पेंसिल से लिख रहा हूं मैं आंख से देख रहा हूं मैं मुंह से खा रहा हूं मैं हाथ से ले रहा हूं मैं हाथ से दे रहा हूं तब इतना ही दिखता था तो छोटे बच्चे को हम यही सिखाते हैं ये आंख है ये नाक है ये हाथ है ये कान है ये ये होठ है ये मुंह है ये दांत है इतना मोटा मोटा ही सिखाते हैं फिर जब ऊंचा स्तर बनता है तब और गहरी बात बताते तो जब आपका स्तर अच्छा हो गया ऊंचा हो गया तो हमने गहरी बातें भी बताई कि सिर्फ इस नाक से काम नहीं चल रहा है इस से नहीं चल रहा है इस से नहीं चल रहा है इसके अंदर और भी कई चीजें हैं जब एक आदमी का मॅकॅनिक बनेगा ना इंजन खोलना पडेगा और सारे पूर्ण खोल खोल समजणे पडेगे य गिअर बॉक्स आहे क्लश बॉक्स आहे फिर इस यजे वो चीज सारा एक एक इंजन खोल के सारा पुरका पुरके करणार पडेगा कमी तो समज नाही आयोगा अब्म मॅकॅनिक बनने जाईजी एक मन है एक बुद्धि है एक अहंकार है फिर इंद्रिया है फिर उनका कार्यप्रणाली इस तरह से है तो, तो सारी बात सीखनी पड़ी तो ये सारी सीख करके जब हम गहरी अनुभूति में जाएंगे तो दोनों स्तर आएंगे एक तो स्तर ये रहेगा कि हम वस्तु का परीक्षण कर रहे हैं तो मोटे स्तर पर शुरू शुरू में ये भी ध्यान रखेंगे किस वस्तु का परीक्षण कर रहे हैं उसका नाम भी तो याद रहना चाहिए तो अभी हम गाय का परीक्षण कर रहे हैं तो गाय का नाम भी हमें याद है ये गऊ है और ये गाय ऐसी ऐसी चीज है और इसके ये ये लक्षण है और ये सामने वस्तु है अर्थ तो शुरू शुरू में ये तीनों चीजें साथ रहेंगी फिर और गहराई में जाएंगे जैसे आप कम्प्यूटर की बात करते हैं अब रोज कम्प्यूटर में बैठे रहते हैं सारे दिन तो कोई इतना रिविजन थोड़ी करते हैं ये एक मशीन है ये किसने बनाई थी इसका आविष्कार किसने किया था किस सन में किया था कितने लोगों ने जोर लगाया था अब उस डिटेल की कोई जरूरत नहीं उसको हम साइड में रख देते और ये कंप्यूटर है ये कंप्यूटर है ये कंप्यूटर है ऐसा भी नहीं रटते तो नाम भी हट जाता है उसकी सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन भी हट जाती है बस उसका उपयोग करते रहते हैं सारे दिन कंप्यूटर का लाभ लेते रहते हैं तो ऐसे दोनों तरह आएंगे तो एक सवितर हो जाएगी एक निर्विचर का हो जाएगी इस तरह ठीक है आगे चले चलिए भाष्य बढ़ते हैं या, या। शब्द संकेत शब्द संकेत श्रुत अनुमान श्रुत अनुमान जकल्प जकल्प स्मृती स्मृती परीशुद्ध परीशुद्ध ग्राह्यस्वूपोपर ग्राह्यस्वूप उपरत प्रज्ञा प्रज्ञा स्व स्व प्रजा स्वूप प्रज्ञा स्वूप ग्रहणात्मक ग्रहणात्मक त्यक्त त्यक्त पदाथ माथमाच स्वपा स्वपा ग्राह्यस्वपाप्ना ग्राह्यस्वपाप्ना इव्हती इव्हती सा निर्वितर्का निर्वितर्क समापत्ती शब्द संकेत ये तो हो गया शब्द इतने शब्दों से एक पहली चीज ले लेंगे तीन में से एक शब्द ठीक है श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प इतने से दूसरा हो गया शब्द प्रमाण का ज्ञान और अनुमान प्रमाण वाला ज्ञान दोनों तरह का ज्ञान इनका विकल्प भेद ये ज्ञान और ये ज्ञान इनकी स्मृति परिशुद्ध इन दोनों की स्मृति को हटा देने पर शब्द भी हटा दिया ज्ञान भी हटा दिया दोनों हटा दिए अब क्या बचा ग्राही स्वरूप वो पर प्रज्ञा अब समाधि में जो हमारी बुद्धि है वो ग्राही के स्वरूप से रंगी हुई है चित्त उसमें ये ज्ञान हो रहा है ग्राही वस्तु का ज्ञान हो रहा है तो वो ग्राही थी वो जैसे गऊ वाली बात कर लेते हैं हम गऊ एक ग्राह्य थी तो ग्राही में पांच थूलभूत पांच सूक्ष्मभूत थे गऊ का उदाहरण लेकर हम चल रहे हैं तो गऊ के स्वरूप से वो बुद्धि हमारी रंगी हुई है तुम प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्वा इव आप ग्रहणात्मक स्वरूप को छोड़ दिया हो, हो गई अर्थात खतम हो गई की मे मन के माध्यम सेस गौ का अनुभव करन बना हुआ हैको छोड द्या स्वरूप शून्यायी होती फिर कहते हैं पदार्थ मात्र स्वरूपा बस पदार्थ मात्र स्वरूप कोहण कर रही गौ को केवल गौ कोहण करूपाना इवभवती व ग्राही के स्वरूप को प्राप्त हो गाकारापत्ती वैसी वनवी चित्त बुद्धि स निर्भितर का समापत्ती निर्भितर का समापत्ती हैर उस शब्द और ज्ञान हट गया, बस मात्र बचा, उसी गा बस अर्थमाचाए उशी का ज्ञान परिक्षण चल राशी की अनुभूती प्रत्यक्ष होईल हा बोलिये स्वरूप की अनुभूती होईल तो उसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं जो भी विषय है भी हाँ है। वो एक समय में क्या पकड़ना चाहिए वो एक समय में एक को ही पकड़ेंगे मान लो गाय के गल कम्बल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी पर ही कंसेंट्रेशन होगी तब पूछ को छोड़ देंगे पूछ पर ध्यान नहीं देंगे गल कम्बल पर ही कंसेंट्रेशन रहेगी तो हम उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे अनुभूति करेंगे फिर हमने थोड़ा सा आगे सरकाया वो जो ऊपर का भाग है कंधे का अब उस पर देख रहे हैं इसमें क्या विशेषता है फिर उसका ध्यान करेंगे उसकी अनुभूति करेंगे फिर उसकी पीठ पर आ गए कि पीठ में एक लंबी सी इसकी वो है डेढ़ की अड्डी उसमें कितने वो साइड में पशेरू निकले हुए हैं ऐसे वो सारा उसका अध्ययन करेंगे फिर पूछ पर आ गए और पूंछ के अंत में एक बालों का गुच्छा है अब उसका परीक्षण करेंगे तो ऐसे जिस जिस अवयव पर हम केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को उस उसका विशेष विशेष अनुभव होता जाएगा ये चलेगी निर्व, निर्विकर का समापत्ति बाकी वो शब्द प्रमाण जो पुस्तक से पढ़ा था उसको छोड़ देंगे वो रिजेक्ट कर देंगे अब इसकी जरूरत नहीं अब तो अनुभूति की बात अनुभूति में और शब्द में एक अंतर करने के लिए एक मोटा सा दृष्टांत देता हूं ये छोटा बच्चा है ये तो बड़ा हो गया इससे और छोटा छह महीने का बच्चा मान लीजिए उसको आप रसगुल्ले की चाशनी चटा दो उसके मुंह पर चटा दो जीव पर तो बड़ा खुश होकर खुश होकर के चाटे बड़ी अच्छी लगी, उसको मीठी लगती ठीक है ना और उसको तो पता नहीं मैं क्या चाट रहा हूं इसका नाम क्या है नाम का तो पता नहीं ये रसगुल्ले की चाशनी है कि गुलाब जामुन की चाशनी है कि क्या चीज है उसको तो पता नहीं हाँ बस वो चढ़ता है उसको स्वाद लेता है उसको मीठा लगता है मजा आता है ये अर्थ अर्थमात्र निर्भाषा में ना तो उसका नाम पता इसको ना है इसको मैं क्या चाट रहा हूं और ना उसकी इन्फॉर्मेशन है कोई ये कौन सी चीज है कैसे बनती है कितने लोग बनाते हैं कितना टाइम लगता है क्या है? इसकी प्रोसेस है कुछ नहीं जानना वो तो अर्थमात्र निर्भाषा में बस वस्तु का मजार उसका काम पूरा हो गया वो इतना ही जानता है तो उस समय ऐसी होती स्थिति बस वस्तु का अध्ययन करना किताब में जो पढ़ा था उसको साइड में रखो और इसका नाम क्या है वो भी साइड में रखो बस इस द्रव्य का अनुभव करो इस तरह से हो तो पदार्थ मात्र स्वरूप यह हो गया निरतर का अगे कहते हैं इसी की पुष्टि में एक वचन आगे दिखा रहे हैं किसी आचार्य का तथा च्याख्यात्म तथा ऐसा ही किसी ने कहा है आचार्य ने तस्या एक बुद्धि एक बुद्धि उपक्रमो उपक्रमो हि अर्थात्मा हि अर्थात्मा अनुप्रचय अनुप्रचय विशेषात्मा विशेषात्मा गवादीरवा गवादीरवा घटादीरवा घटादीरवा लोक लोक तो कोटेशन वाला वाक्य बताते हैं कि तस्या, इस समी का जो विषय है एक बुद्धि उपक्रम अब फिर ये वहां अवयवी की ओर ला रहे हैं ये जब समाधि लगती है तो हम अणुओं के संघात को नहीं देखते अवयवी को देखते हैं अवयवी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है हम देखते हैं ये एक गाय है ये एक कौन है वही तो अवयवी <laughs> नहीं तो उसमें तो दस लाख परमाणु है भी ज्यादा होंगे मोटी भाषा बोल रहे हूँ समझने के लिए उसमें दस लाख परमाणु का ढेर पर हम ढेर का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं हम तो एक गाय का अनुभव कर रहे हैं वो एक है इस तरह से वो अवयवी है तो कहते हैं एक बुद्धि उपक्रम हम एक अवयवी का ज्ञान कर रहे हैं हमारे अंदर एक अवयवी का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये वो समाधि का विषय है न कि संघात अव या अवयवों का संघात नहीं अर्थात्मा वो एक वस्तु स्वरूप है एक द्रव्य के स्वरूप में है गुण नहीं कर्म नहीं वो द्रव्य है अर्थ माने द्रव्य वस्तु तो वो वस्तु के स्वरूप में है और एक संख्या से युक्त है एक गौ अवयी है उसमें अणु प्रचय विशेष आत्मा अणुओं का संघात होने पर एक विशेष रूप उसने धारण किया है संघात भी है उसमें अवयव तो हि अवयवों के बिना तो अवयवी बने गए नहीं तो अनेक अवयव होते हुए भी उसमें एक नई चीज पैदा हो गई जिसको अवयवी कहते हैं जिस अवयवी के ही नाम से हम सारा व्यवहार करते हैं उसके बिना हमारा व्यवहार ही चले तो वो एक अवयवी के रूप में है और गऊ आदि हो या घटा आदि हो, जो भी लौकिक वस्तु है जिसका भी हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो इस समापत्ति का विषय है निर्वितरता का सचअप संस्थानविशेषो विशेषो संस्थान भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्मा साधारण धर्म साधारण धर्म आत्मभूत आत्मभूत तो सच संस्थानविशेष हो व एक रचना विशेष है चे गौ हो चाहे घडा हो चाहे दीवार हो कोकिक हो। वस्तु एक विशेष रचना है सिस्टमेटिक क्रिएशन है बुद्धिमत्ता से बी गेली वो भूत सूक्ष्माम साधारण धर्म यहां दर्शन शास्त्र में धर्म शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं यहां धर्म शब्द का अर्थ है कार्य रूप वस्तु प्रोडक्ट जैसे आटे से रोटी बनी तो रोटी उसका कार्य द्रव्य है आटे का तो दर्शन की भाषा में दार्शनिक भाषा में इसको धर्म नाम से कहा जाता है जो कार्यरूप रोटी बनी आटेसे जो रोटी बांनी व धर्म फिर उसमें अनेक परिणाम होते हैं। तो कि धर्म परिणाम कि लक्षण परिणाम कहीं और परिणाम ऐसे आगे चलके बोगदर्शन नाही आयगा तीसरे पाठ मे आयगा प्रकार से वो क्या है? भूत सूक्ष्मानाम साधारण धर्म सूक्ष्म भूतो का मिल कर साधारण धर्म एक कॉमन प्रोडक्ट है साधारण धर्म कॉमन प्रोडक्ट है अगर तनमा नाती तर गळा नाही बनता तन्वात्राएं न मिलती तो गाय नहीं पैदा होती इसलिए यह उनका एक प्रोडक्ट है आत्मभूता यह उसी का तन्वात्राओं का ही दूसरा रूप है ट्रांसफॉर्मेशन उसका यह रूपांतर है तन्वात्राएं ही अलग अलग मिक्स हो करके अलग अलग फॉर्म को स्थितियों को प्राप्त होते होते इस रूप में आई गई तन्वात्राएं तन्मात्राओं का ही रूपांतर है आत्मभूता जैसे रोटी आटे का ही दूसरा रूप है आप रोटी में मेसे निकाल दो फिर क्या बचेगा कुठ <laughs> नहीं बचेगा तो दूसरे रूप में रोटी कहला रहा है। और है क्या तो तनवात्राही रूपांतर कोारण करला तनमात्राउं काही रूपांतरित हैसरू जो घडा है या गाय है या जो भी चीज उशी काही प्रोडक्शन इस तर फिर कहते फलनो व्यक्तो फलो व्यक्तिता स्व व्यंजक स्व व्यंजक अंजना, अंजना प्रादुर्भवती प्रादुर। व्यक्तन फलेन अनुमिता व्यक्त परिणाम से वो जानी जाती है तन्वात्रा जब उसका परिणाम व्यक्त हुआ घड़ा बन गया तो घड़ा बन जाने से हम अनुमान करते हैं इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा कारण के बिना कार्य होता नहीं अब इसको अनुमित इसलिए कह रहे हैं कि तनवात्रा आंख से दिखती है। इसलिए अनुमान करते हैं कार्य द्रव्य को देखकर उसके कारण द्रव्य का अनुमान किया जाता है आपने एक अलमारी देखी लोहे की तो लोहे की अलमारी देखकर क्या अनुमान करेंगे इसका रॉ मेटीरियल क्या था लोहा लकड़ी की अलमारी देखी तो रॉ मेटीरियल कार्य वस्तु को देखकर उसके कारण वस्तु का कारण द्रव्य का हम अनुमान कर लेते हैं तो गऊ घट आदि जो पदार्थ हैं इनको देखकर हम इनके कारण द्रव्य का तन मात्राओं का अनुमान कर लेते हैं कि बिना कारण के तो कोई कार्य बनता नहीं तो ये जो घड़ा बना हुआ है मिट्टी का इसका भी कोई कारण होना चाहिए नीचे तन मात्राएं जिसका जो रूपांतरित होते होते यहां तक पहुंच गया घड़ा बन गए इस तरह वो व्यक्त परिणाम से अनुमित होता है और सौ व्यंजक अंजना प्रादुर्भवती अपने उदबोधक कारण के उपस्थित होने पर वो प्रकट हो जाता है घड़ा जोई समाधि का विषय है समापत्ति का विषय है घड़ा अपने उद्बोधक कारण के उपस्थित होने पर वो घड़ा प्रकट हो जाता है घड़े का उद्बोधक कारण है कुम्हार कुम्हार न हो तो घड़ा कैसे बनेगा चाकडंडा ये सारे उसके कारण ये इसको घड़े को प्रकट करने वाले कारण है तो मट्टी से जो घड़ा बनेगा उसके साथ कुछ दो तीन कारण और जुड़ेंगे चाक है डंडा है और एक कुम्हार है ये सारे कारण उपस्थित होंगे और कुम्हार मट्टी में इसे क्रिया करेगा डंडे पर डंडे से घुमाएगा चाक को और वो घड़ा बना के रख देगा तो जो अनेक अन्य कारणों से प्रकट होता है अपने उद्बोधक कारण के उपस्थित होने पर वो सामने आ जाता है वो भी प्रकट हो जाता है घड़ा वो ही इस एक घड़ा इस समापत्ति का विषय अणुओं का संघात नहीं ठीक है आगे चलिए धर्मांतर से चर्मांतरच कपाल आदेर कपाल आदेर उदय च उदय च तिर भगवती अब देखिए फिर धर्म शब्द है तो घट जो था वो एक धर्म था अब इसमें दूसरी स्थिति बदलेगी घड़े वो तोड़ देंगे डंडा मार के फिर क्या बचेगा ठीक है कपाल को ठीकरा बोलते हैं हिंदी में तो घड़ा तोड़ देने पर टुकड़े टुकड़े बचेंगे तो टुकड़े टुकड़े ये दूसरी स्थिति है घड़े की पहले मट्टी के रूप में पड़ा हुआ था ये एक अवस्था थी फिर कुम्हार ने उसको लेके चाक पे रख के गोल गोल बना दिया ये घड़े की दूसरी स्थिति आ गई और डंडा मारके तोड़ दिया ये तीसरी आ गई इन तीनों का नाम धर्म पहले मट्टी के रूप में एक धर्म था फिर घड़े के रूप में अब ठीकरे के रूप में तो कहते हैं धर्मांतर से कपाल आदे उदय नया धर्म कपाल आदि ठीकरे आदि उद्बुद्ध होने पर उत्पन्न हो जाने पर तिरुभति फिर घड़ा गायब हो जाता अब जब ठीकरे बने गए तो अब घड़ा नहीं दिखेगा अब फिर टुकड़े दिखेगे और घड़ा गायब हो जाएगा इस प्रकार से ये इस समापत्ति का विषय है सऐष धर्मो स एष धर्म अवयव अवयवते भागाने व जो धर्म है घट वो अवयवी कहलाता है यो असौ यो असौ एक महाश महा अणीयांश अणीयांश स्पर्शवाश स्पर्शवा क्रियाधर्मक क्रियाधर्मक अनित अनिश तेन अवयवीना तेन अवयवीना व्यवहारा व्यवहार क्रियंत तो वो अवयवी जो है वही इस समाधि का विषय है न कि अणुओं का संघात संघात विषय नहीं है अवयवी ही विषय है समाधि का और वो क्या क्या गुण है उसमें वो बताते जो असौ एक जो बड़ा है वो एक है गऊ है तो एक है अलमारी है तो एक है जो हमारी इस समापत्ति का विषय है वो एक है वो जो एक है वही तो अवयवी है अवयव तो ढेरों हजारों लाखों की संख्या है पर हम एक का व्यवहार करते हैं भाई एक घड़ा लेते आना वजह से ये नहीं कहते पांच सौ का संघात ले आना ऐसा नहीं कहते एक घड़ा लाना दो घड़े लाना पांच घड़े लाना वो एक दो पांच ये अवयवी है सारे तो वो अवयवी की विशेषताएं बता है रहे हैं जो कि एक है महाश्चक बड़ा है किस साइज का है बेड छोटा सा है नींबू छोटा सा उससे तो बड़ा ही है तो बेर नींबू से बड़ा है वो बड़ा अवयवी है परमाणु तो इतना बड़ा है नहीं फिर कहते हैं अन्यांश और वो पहाड़ से छोटा भी है या मकान से वो छोटा भी है घड़ा तो इसी साइज का है मकान तो बहुत बड़ा है तो वो वस्तु किसी की अपेक्षा बड़ी है किसी की अपेक्षा छोटी है इसलिए हम उस वस्तु को बड़ा भी कहते हैं छोटा भी कहते हैं एक व्यक्ति के तीन बेटे थे जो बीच वाला था वो छोटा है या बड़ा है वाला। वो दोनों नाम है उसके छोटा भी है और बड़ा भी है एक से तो एक से छोटा है एक से बड़ा है उसके दोनों नाम है। तो ये जो घड़ा है बेर से तो बड़ा है मकान से छोटा है इसलिए इसके दोनों नाम तो अणियांश महांश किसी से छोटा और किसी से बड़ा स्पर्शवांश कि स्पर्श वाला इसको छू सकते हैं घड़े को से खाल से जू सकते हैं वर्ष बन भी है उसमें क्रियाधर्मक और घड़े को उठाकर यहां से दिल्ली भी ले जा सकते हैं बंबई ले जा सकते हैं कहीं भी इधर ले जा सकते हैं एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ले जा सकते हैं इस तरह से क्रिया वाला उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ये इस क्रिया वाला है वो उठा के ले जाते हैं और अनित्य और वो अनित्य भी टूट जाएगा हमेशा तो टिका नहीं रहेगा घड़ा एक दिन टूट भी जाएगा इस प्रकार से यह सब गुणों वाला जो पदार्थ है वो अवयवी है तेन अवयविना व्यवहार आक्रिय अंत है इसी अवयवी से ही सारे व्यवहार होते हैं उसी गढ़े को खरीद के लाते हैं उसी में पानी भरते हैं उसमें पानी ठंडा करते हैं उसी से ठंडा पानी पीते हैं और उसी को संभाल के रखते हैं टूटे नहीं और उसको उठा के यहां से वहां ले जाते हैं वहां से यहां ले आते हैं ये सारे व्यवहार उसी अवयवी में नहीं होते न कि परमाणुओं के ढेर में परमाणुओं के ढेर में नहीं होते इसलिए वो अवयवी है वही ही समाधि का विषय है हाँ अगे जन है ये पुनः ये पुनः अवस्तु कवस्तु कह सचय विशेष सप्रचय विशेष सूक्ष्म सूक्ष्म अनुपलभ्यम अनुपलभ्यम अविकल तस्य अविकल तयवी अभावा अवयवी अभावा अतद्रूप प्रतिष्ठम अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम इति जानम प्राएण सर्वे प्राप्त सर्वे प्राप्त मिथ्या ज्ञानमित मिथ्याजा अब जो व्यक्ति अवयवी को नहीं मानता जैसे सूर्यवाद चल रही थी क्षणिक वादी संघातवादी अवयवी को मनते हट है आपण आरिअलपण आहे मानते ॲसे बहुत सारे लोक हमो नाही मानते हम ॲसही माने ठीक आहे तुम्हाला मानणे क्या होता कोलके मी सूरज को नाही मानता तर क्या सूरज गायब होय अथवा कोण काही मी सूरज को चांद मानता तो क्या मान्य सूरज चांद थोडी बन जायगा तुम्हाला मानना गलत आहे तुम आपला मानना ठीक करो जो वस्तु जे आहे वैसीही आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई अवयवी को नहीं मानता तो उसके ना मानने से भी गायब नहीं हो जाएगा पर जो सच्चाई है उसको नहीं मानता तो उसके पक्ष में दोष जरूर आएगा क्या दोष आएगा वो बता रहे हैं ये पुनः अवस्तु कहा सप्रचय विशेषा वो जो अवयवों का संघात है घड़ा वो प्रचय विशेष संघात विशेष पुनः अवस्तु वो उसमें वस्तु रूप नहीं मान रहा अभी भी कोई नहीं मान रहा बस संघात रूप मान रहा जो ऐसा मानता है उसके मत में क्या दोष आएगा ये दोष आएगा सूक्ष्म कारणम उस घड़े का जो कारण है तनवात्रा या पृथ्वी के परमाणु की चलो मान ले तो वो भी अदृश्य है परमाणु बहुत छोटे हैं आपसे दिखते ही तो जिन कारणों से वो घड़ा पैदा हुआ वो कारण तो अदृश्य है आपकी दृष्टि सीमा से बाहर है अनुपलब्ध मानव ठीक है सूक्ष्म होने से वो अनुपलब्ध है तो फिर क्या दिख रहा है जब कारण ही तो दिखते नहीं और कारणों को ही जोड़ जोड़ करके वो घड़ा बना तो जब कारण ही नहीं दिखते तो कार्य कैसे दिखेगा तो उन लोगों के पक्ष उन में उनकी मान्यता के अनुसार जो है कड़ा फिर आंख का विषय नहीं बनेगा दिखना नाही अवयविको तो मानते नाही हम्त अवयवी कोनते हम हम कोण पूच क्या दिखरा घडा दिखरा घडा कोण आहे अवयवी जो इतन बडे साईज का इसका कारण तो बहुत छोटा है वो तो दिखता नाही इलिमो एक बडी चीज माननी पडस नम रख द अवयवी तर जो अवयवी को मनता उस दृष्टी मे कुछी दिखना नाही बिलकुल अंधा हो जाता च एक चीज नाही दिखनी क्योंकि सारा ही कुछ तो अनुओं का संगाता है और सारे अदृश्य हैं हाल से दिखते नहीं यह दोष आता है उसके मत में तो यह अविकल्प जो शब्द है यह कुछ फालतू छपा हुआ इसका कोई यहां अर्थ सेट होता नहीं तो ऐसा कुछ कुछ, -कुछ पुस्तकों में ये पाठ है भी नहीं अविकल्प है ही नहीं और कहीं फालतू छप गया तो इसको हम छोड़ देते हैं तस् अवयवी अभाव उस व्यक्ति के मत में अवयवी न होने से जो संघात को मानता है अवयवी तो है नहीं उसके पक्ष में उसके मत में नहीं है इस प्रकार से अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान हुई थी अब उसको तो मिथ्या ज्ञान होगा घड़ा देखकर क्योंकि उसका ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठम है वास्तव में तो वहां अवयवी है और वो उसको समझ रहा है घड़ा संघात एक को अनेक का संघात मान रहा है तो भ्रांति हुई इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान है जिसको मिथ्या ज्ञान उसकी समाधि हो ही नहीं सकती समाधि में तो तत्व ज्ञान होता है सच्ची बात अनुभव में आती है प्रत्यक्ष होता है तो जब घड़े के बारे में उसको मिथ्या ज्ञान हो गया कि घड़ा एक होते हुए भी उसको अनुभव संघात दिख रहा है यही बात दुनिया की हर वस्तु पर लागू होगी उसको मकान भी हुई संघात दिखेगा रेलगाड़ी भी संघात दिखेगी कंप्यूटर भी संघात दिखेगा घड़ी भी संघात दिखेगी हर वस्तु उसको संघात रूपी दिखेगी अवयवी तो कहीं दिखेगा ही नहीं इस प्रकार से प्रायण सर्वम एवं प्राप्त मिथ्या ज्ञान इसलिए उसको सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान वो तो भ्रांति में ही जिएगा सुबह से रात हर चीज में उसको भ्रांति सब जगह पर अवयवी होते हुए भी वो अवयवी को स्वीकार नहीं कर रहा और वो अंगों का झुंड समझ रहा है ये उसकी सारी सुबह से रात तक भ्रांति में ही जिएगा ये दोष आए उसके पक्ष में तदाचक सम्यक ज्ञानम अपी सम्यक ज्ञानम विषय अभावार्थ विषय अभाव तो जैसी थ्योरी वैसा प्रैक्टिकल कर, जिसकी थ्योरी में ही नहीं आवेदगी तो उसके प्रैक्टिकल में अवेयी का क्या अनुभूति होगी कुछ नहीं होगी इसलिए कहा कदाचक ऐसी स्थिति में उसको सम्यक ज्ञानम अभी किम सो तत्वज्ञान होगा ही क्या समाधि उसको कुछ भी तत्व ज्ञान नहीं होगा क्यों विषय अभावार्थ उसकी मान्यता में विषय तो है ही नहीं विषय मतलब वो वस्तु द्रव्य अवयवी अवयवी तो वो मानता ही नहीं तो उसको दिखेगा क्या कुछ भी नहीं दिखेगा सारा ही का सारा वो भ्रांति में ही उसको तत्वज्ञान हो ही नहीं पाएगा इसलिए उसकी मान्यता गलत है और सही मान्यता क्या है उसका उपसंहार करते हैं दोबारा यद यद उपलब्ध थे यद यद उपलब्ध थे तब तद, तद आम नाकम आम आमनातम। इसलिए जो जो हमें आंख से दिख रहा है घड़ी कैमरा रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर जो भी दिख रहा है तब तक, तक अवयवी त्वे न आम उस उस वस्तु को अवयवी नाम से कहना चाहिए कहा जाता है जाना जाता है ठीक है तो सार ये हुआ तस्मात अस्थि अवयवी अस्थि अवयवी यो महत्वादी व्यवहारापन्न महत्वादी व्यवहारापन्न समापत्तिर समापत्ता निर्वितरता विषय विषयों इसलिए सार हुआ की अस्थि अवयवी अवयवी बिल्कुल है यो महत्वादी व्यवहारापन्ना जो महत परिमाण वाला किसी की अपेक्षा बड़ा किसी की अपेक्षा छोटा अनित्य क्रियाधर्म आदि आदि इन इन व्यवहारों को प्राप्त होता है तो इस प्रकार के व्यवहारों को अपन प्राप्त होता हुआ निर्वितरका समापत्ति विषय बहुत ही इस निर्वितरका समापत्ति का, का विषय बनता है और इसमें वो अवय ही जाना जाता है अर्थमात्र निर्वासन बाकी दो चीजें हट जाती सूत्र का अर्थ यह बनेगा एक बात दोहराएंगे स्मृति परिशुद्ध हो तीन में से शब्द और ज्ञान दो की स्मृति हट जाने पर स्वरूप शून्य योग मैं चित्त के माध्यम से अनुभव कर रहा हूं यह अनुभूति उसकी हटसी जाती है और इस स्थिति में अर्थ मात्र निर्भाषा केवल वस्तु मात्र का ही विशेष अध्ययन परीक्षण प्रत्यक्ष होता है इसका नाम है निर्वितर समापत्ति चलिए समय भी हो एक बार और बोलते Oh